नमस्कार आप सुंदर रेडियो माधवन वन जीरो पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आइए आज हमारे साथ ब्रह्मा संस्थान में विशेष ग्लोबल आ, एजुकेशन कॉन्फ्रेंस चल रहा है जिसमें देश भर से सारे ही लोग यहाँ पर आए हुए हैं करीब पाँच हज़ार के करीब टीचर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो ये एजुकेशन कॉन्फ्रेंस चल रहा है पाँच तारीख से शुरू हो गया था टीचर्स डे के बाद तो सभी टीचर्स जो है अपनी अपनी मनोभावनाएं जैसे कल भी आपने सुना था जिसमें पूसा यूनिवर्सिटी के लोग आए हुए थे उन्होंने अपने अनुभव साझा किया और अब कश्मीर से हमारे साथ कुछ विशेष प्रोफेसर हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले मैं आप आप सभी को जोड़ना चाहूँगा अभी अली मोहम्मद रातर जी से और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं अनुभवी व्यक्ति है और बहुत सारे इंस्टीट्यूशनस वहाँ पर कश्मीर में चलाते हैं तो डॉक्टर अली मोहम्मद सर बहुत बहुत स्वागत हैं थैंक यू कैसे हैं आप थैंक यू जी जी जी मैं चाहूंगा कि आप एजुकेशन सेक्टर में कैसे जुड़े सबसे पहले तो आप बताइए तो तो बेसिकली मैं टीचर हूँ अच्छा अठारह <laughs> साल से कम उम्र का ही टीचर अच्छा तो मैंने मैक्सिमम एजुकेशन विद इन डिपार्टमेंट ही हासिल किया मैं अंडर ग्रेजुएट किया फिर मैंने ग्रेजुएशन फिर पोस्ट ग्रेजुएशन फिर पीएचडी एच डी फिर, PhD, फिर अच्छा। कुछ टीचर होकर ही किया क्योंकि तो तो बाहर जाते मैंने एम से किया था एम ए पी किया था एलिग्र से फिर मैं एम किया था कश्मीर से तो लेकिन हम फिर मैं जे एन दिल्ली में ही पढ़ा पढ़ता रहता अच्छा चौतीन तो साल दिल्ली में रहते हम तो मैं पूरा समझिए प्राइमरी लेवल से पी एच डी लेवल तक टीचर हर तो हाँ लेवल पर पढ़ाता था, था अब इस तरह तो हम ऑफिसली रिटायर हो लेकिन आ, मैं तो रिटायर नहीं अब मैं ज्यादा बिजी रहता <laughs> तो क्योंकि यह ना टीचर आई I मीन mean, टीचर रिटायर नहीं होना चाहिए सही बात है। होता है भी नहीं रिटायर्ड हम कहते हैं हम कुछ अल्फाज के नए टायर पहनो और, और आगे चलो <laughs> तो जो ही मैं इस डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ तो मैं भी रिसर्च कंटिन्यूसी रिसर्चर हुआ के गुड कंटिन्यू मेरा काम होता है तो अगर पाँच साठ पेपर तो साल निकलते हैं नेशनल इंटरनेशनल बुक्स भी बिल्कुल तो पब्लिश हो जाती है और मैं थोड़ा लोकल जो सोशल वगैरह सब्जेक्ट पर बुक्स बच्चों के लिए वो भी लिखता रहता हूँ लेकिन साथ में हमारे कश्मीर में ट्रस्ट कश्मीर है 1950, से काम अच्छा कर अच्छा च्छा तो च्छा। वो जो था काम कर रहा वो वो जो करीब हम तो में काम कर रहे हैं का हमारे इंसार साहब भी है भिल्कल, भिल्कल। तो हम वॉल्टियर काम कर रहे हैं हमारे बुजुर्ग भी थे हम भी है बहुत बढ़िया तो वो हमारे भी स्कूल चल रहे वैली के डिफरेंट इलाकों में बहुत बढ़िया बहुत चलिए डॉक्टर अली मोहम्मद सर बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और बॉन्ड ही टीचर है ऐसा आपने बोला मुझे भी बड़ा अच्छा लगा क्योंकि 18 साल की उम्र में आपने एजुकेशन सेक्टर में पदार्पण किया और अभी भी कंटिन्यू आप जो है रिटायरमेंट के बाद भी वॉलेंट्री सर्विस दे रहे हैं ये अपने आप में एक कानून सेवा है बहुत ही साधुवाद के प्राप्त हैं आप और मैं चाहूँगा कि यहाँ जो दो दिन से आपने शायद सेमिनार अटेंड किया होगा तो मैं चाहूँगा कि यहाँ जो आध्यात्मिकता के बारे में या फिर जो एजुकेशन के बारे में मूलता हमारा मकसद यही है कि वह एजुकेशन में हमारे वैल्यूज़ कम ना हो लोग डिग्री लेके निकलते हैं लेकिन फिर वो डिग्री उसको प्रेजेंट नहीं करता देखे। देखे। वो गड़बड़ हो जा रहा है तो समाज में क्राइम बढ़ते जा रहा है एजुकेशन होने के बावजूद भी डॉक्टर होने के बाद इंजीनियर होने के बाद तो ये चीज़ें कही कहीं ना कहीं हमारा मुझे लगता है कि एजुकेशन में कुछ मिसिंग पॉइंट हो गए सारे तो वो चीज़ें कैसे हम लोग ला सकते वो कोशिश जारी है सबका सभी लोग कर रहे हैं तो हम लोग भी चाहते हैं कि बच्चा पढ़े तो वो एक तो मूल्यवान वस्तु बन के ही निकले ना 10-15 साल वो ऐसे ऐसे शिक्षकों के साथ रहता है किताबों के साथ रहता है माँ सरस्वती के साथ रहता है तो निकलने के बाद एक देवस्वरूप में इंसान ही बने लेकिन वो चीजें ये मिस हो रही कि उसको देव बनने में रोका जा रहा है तो, मेरा मैं तो एक दो साल पहले भी यहाँ जी जी जी जी तो कुछ यहाँ तो काफी कुछ सीखने को मिला अब देखिए जिन बिजनेस इस, इस इस ऐसे की इस जैसे की काफी जरूरत है क्योंकि इस वक्त रेस लगी है मटेरियल hmm. रेस oh, so. मैं टीचर भी पैसे पीछे, hmm. बच्चे का भी टारगेट है मैं ऐसा कोई करूँ तो जहाँ मुझे वो पैसा जहां मिल जाए पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ दूसरी बात प्रॉब्लम हो गई जो कोविड आया कोविड ने बहुत तबाही की मैं तौर पर ऑनलाइन एजुकेशन के खिलाफ बिल्कल, बिल्कल। मैंने नतीजा उसका आ, पिछली बार भी बहुत बहुत सारे हुए थे बोले काफी कहा गया उस ऑनलाइन सिस्टम ने हमें और बोलया अब मसला है अब बन रही है प्राइवेटियाँ वो प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ ऑनलाइन एजुकेशन ऑनलाइन उसकी वजह से भी काफी नुकसान हो रहा है कि बच्चे को जब तक हम फिजिकल पीडिंग वाली बात जो है इंट्रैक्शन वेरी इंपॉर्ट फिजिकली खाली एजुकेशन मीन मिक्सिंग विद पीपल सोशलाइजन इट सोशलाइजेशन बिल्कुल मोबाइल पे बैठ पार ऑनलाइन बैठ पारोट पीपल बच्चों का इंट्रैक्शन हो जाता है जी जी ये जी. बहुत अच्छा रहा था हमारे स्टेट्स में मैं बताऊँगा बच्चे आते थे दूसरे स्टेट्स में और कश्मीर से काफी बच्चे पूरे भारतवर्ष में पढ़ रहे अच्छा. काफी उसने सीखा इंटरेक्शन हो काफी रिलेशन डेवलप ऑनलाइन से हमने बर्बादी की अब ये जैसे इधारा है हमने देखा बहुत कुछ चीज इतने साल मेरा तजुर्बा रहा है लेकिन बहुत कुछ सीखा हमने यहाँ जो जो टीचर्स के मैथडोलॉजी पर क्या असर है टीचर्स का जो टारगेट है उस पर क्या असर है ये जो यहाँ ब्रहमा कुमारी में हमने बहुत कुछ बहुत हमारे काफी अच्छे टीचर्स जी जी जी उनने बनाया कि कैसे हम इसको खाली मेटीरियल मेटीरियल अचीवमेंट्स के लिए नहीं क्योंकि हमारी रूह है नहीं रूप की ग्रोथ हो जाए एक खाली mental, mental नहीं, एक तो फिजिकल ग्रोथ भी जरूरी साथ मेंटल और साथन तो बहुत बहुत है। है। है। मैं चाहता हूँ ब्रह कुमारी को चाहिए कि पूरे हमारे के तो मैं चाहता हूँ और भी इन्वाल्व हो जाए हाँ, हाँ, हो जाए हाँ, हाँ, तो मेरे ख्याल में वैल्यू उसमें एक बात है ना नॉन कंट्रोवर्शियल कोई भी मजहब कोई भी किसी को कंट्रोवर्सी नहीं है नहीं यहाँ तो, तो वो यहाँ तो, तो इंसान की वो क्या कहते हैं उसको जो पैशन है ना लोगों को लोग वही चाहते हैं कितना भी पैसा मिले लोग चाहते है मुझे शांति मिलो शांति के लिए तो यहाँ से वो फायदा डॉक्टर अली मोहम्मद सर बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और पिछली बार भी आप यहाँ पर आए हुए थे तो काफ़ी कुछ सीख के आप गए थे और इस बार भी आपको बड़ा अच्छा लग रहा है वही आपकी जो मनसा है वो प्योर है बहुत ही सुंदर भावना है कि वह मजहब की बात नहीं है यहाँ पर शिक्षा का मतलब ही है कि उनकी रूहानी ग्रोथ हो आध्यात्मिक ग्रोथ हो तो क्योंकि कही कहीं ना कहीं स्परिचुअल शब्द यूज़ करते लोग जो है थोड़ा सा कंफर्ट वो सुनना भी नहीं चाहते कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्या सुना एक्चुअली में सुनना तो उसी को चाहिए अब उसका टाइम आ गया है है ना जब आप अपने तरीके से जितना भी आपने जो भी कोशिश की है जब वो नहीं हो पा रहा है कि अल्टीमेट आपको शांति चाहिए प्रेम चाहिए आनंद चाहिए है ना खुशी चाहिए पवित्रता चाहिए सुख चाहिए तो ये कोई दुकान में तो नहीं मिलेगा नहीं। और ना ही कोई किताब से मिल रहा है नहीं, नहीं। तो इसका मतलब उसकी प्रैक्टिस की कमी हो गई है हम हमारे पास वो ऑलरेडी इनट में है इसके लिए चाहत बनी हुई है अब उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको एक ऐसे प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि वो चीज़ें आपके आ, दर्शन में आ जाए और आपके लाइफ में काम करना शुरू तो डॉक्टर अली, अली मोहम्मद सर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपके साथ बात करके हमें बहुत खुशी हुई तो आइए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में एक निसार हुसैन सर भी जुड़ रहे हैं उनसे बातें कर लेंगे आप सभी की तरफ से निसार सर का बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत शुक्रिया जी कैसे हैं निसार सर आप मैं फख्र समझता हूँ कि मुझे यहाँ पार्टिसपेट करने में मौका मिला क्या बात है अगरचि में ढाई तीन साल पहले एक बी के बी के डॉक्टर जमिला से सिर्फ टेलीफोन के लिए बात कर रहा चाँचा, था चाँचा, चाँचा। वो मेरे लिए खुशकस्मती थी उसी वजह से उसी ने बुलाया और अल्लाह <laughs> शुक्र है कि मैं यहाँ आया सही आ, जो मैंने यहाँ प्रैक्टिकली देखा है क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ एक सोशल वर्कर हूँ बिजनेस था और दूर दूर इलाकों में अपनी बिजनेस करता था वहाँ में लोगों की वो परेशानी देख रहा था पढ़ाई के बारे में उसके लिए हमें ऑलरेडी एक ट्रस्ट था कश्मीर में एजुकेशनल ट्रस्ट कश्मीर अच्छा अच्छा पिछले 40 सालों में उसी ट्रस्ट के साथ वापस अपनी बिजनेस एक तरफ हुँ, लेकिन दूसरी साइड से एक सोशल काम भी करता हूँ वहाँ हम नीडी बच्चों को किताबें देते हैं अच्छा। फीस वगैरह और दूर दराज इलाकों में स्कूल चलाते हैं जो मैंने इन सालों में देखा और आज यहाँ मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकली भी वो देख लिया मॉरल साइंस की जो कमी है वो कहीं ना कहीं सब वो कहीं ना कहीं है उसी वजह से मतलब अब आप सिर्फ हम सर्टिफिकेट के पीछे पड़े हैं और पेरेंट्स का ये स्ट्रेस होता है कि आप पढ़ो अच्छी तरह से अच्छी नौकरी मिलेंगी अच्छे अच्छे पोस्ट पर आपके पैसा कमाऊंगे बिजनेस लेकिन आ, का सिर्फ इतना ही मकसद नहीं है उसका मतलब होना क्या दूसरों के काम भी आना है लीव फॉर अदर्स और यही मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा अपने टीचरों से सीखा और, और एक कमी मैंने देखी है आजकल के जमाने जे, में जे टीचर और स्टूडेंट रिलेशनशिप जो कम हुई है जो मेरे जमाने के टीचर है। मैं प्रेजेंट बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनके साथ अभी भी मुझे रिलेशन है बिल्कुल, पिछले पचास साल से क्योंकि उन वैसे ही टीचर थे उससे क्या है उसे अच्छी अच्छी अच्छी बातें उनसे सीखी थी इंस्पायर हो रहे थे उन टीचरों के साथ अभी डॉक्टर साहब जो जो बता रहे थे ऑनलाइन सिस्टम जो है उसको पता ही नहीं है कौन पढ़ाता है कैसा है क्या है लेकिन स्कूलों में कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में बिल्कुल मेरे सामने पाँच पाँच छः छः सात सात प्रोफेसर होते हैं उन, उन, उनके साथ उठना बैठना उनका ड्रेस कोड होना उनका बोलना उनकी नॉलेज वो उनसे हम फायदा उठाते थे ये होना चाहिए और यहाँ जो मैंने देखा है जिससे मैं ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ वो यहाँ का जो बिहेवियर है ये ब्रह्मा कुमारी इसका कॉमली नीट एंड क्लीन मुस्कुराते हर एक बात करता है <laughs> हर एक मुस्कराते होते बात करते हैं किसी के चेहरे पर मैंने वो शरारत नहीं देखी जो हम मार्केट में देखते हैं घरों में देखते हैं किसी जगह मैंने नहीं देखा किसी के मुँह नहीं देखा और इतने अच्छे प्रोग्राम्स है यहाँ स्परिचुअल एजुकेशन फॉर हेल्थी एंड एम्पावर्ड भारत का जो ये प्रोग्राम था इसमें इतने महान हिस्तियां आए हैं जिन्होंने बोल दिया और वही ऐसा मुझे लग रहा था बिल्कुल ये रियल लाइफ में है कहीं जहां उन्होंने देखा है, है।, है। तो वही हमें बता थे बहुत बहुत खुश हुआ हूं मैं और अंदर जो कैंपस है मैं सोच रहा था कल से परसों से मैं इनके साथ भी बात कर रहा था <laughs> ये इतना बड़ा मैनेज कैसा हो, हो रहा है कोई पावर है इसके पीछे या किसी अच्छे इंसान ने इसकी फाउंडेशन डाली है जिसके मन में ये था और ऊपर वाले ने उसको अपनी शक्ति दी है कि इतना सब कुछ मैनेज हो रहा है आराम से बिल्कुल बिल्कुल उठना बैठना खाना पिलाना जब हम डाइनिंग हॉल में जाते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस होती है या हॉल में इतने लोग हैं पता नहीं बीस या पंद्रह वटर पिन साइलेंस है साइलेंस किसी को पानी की जरूरत नहीं पड़ती है किसी चीज की जरूरत नहीं अगर हम इसके बारे में किसी दूसरी फंक्शन में जाएंगे वहां पानी का अरेंजमेंट खाने पीने का अरेंजमेंट शोर शराबा यहाँ बिल्कुल कॉमली सब डेढ़ डेढ़ घंटा दो दो घंटा इन्होंने लेक्चर यहाँ दिया सब छुप करके बैठते थे स्मलिंग सुन रहे थे <laughs> ये ग्रेटनेस मैंने यहाँ देखी है हम सब लोगों में ये जज्बा पैदा हो जाए बिल्कुल लिव फॉर अदर्स थैंक यू सर एक्चुअली में कहा जाता है You should first die. <laughs> First <laughs> die. die. तो अब प्रॉब्लम क्या है कि उस चीज को वैसे के वैसे समझ नहीं आएगा की प्रैक्टिकल ना बनेंगे फील्ड में न देखें फिर मरना किसको है और जीना किसको है ये दोनों अलग अलग आइडेंटिटी है जीना तो रूह को है को और मरना तो वाणी को है हाँ लेकिन ये बात बच्चों को या फिर जिनको समझना है उनको समझ में आए तब वो चीजें बनने शुरू हो जाएगी जब मैं वैसा हाँ, बन जाऊ बिल्कुल बिल्कुल उसी वजह से मैं बोल रहा था टीचरों के साथ उठना बैठना उनका उसी से आजमा बच्चा सीखता सी, था किताबों से उतना नहीं सीखते हम जब नहीं, तक एक टीचर, हाँ, नहीं, नहीं करेंगे ज्ञान का आदान प्रदान करके मंथन नहीं इक्षर्ट. करेंगे तो वो एजुकेशन एजुकेशन एंड उसके मंथन में यही फर्क है लिखा है आई वॉज सीट इन साइडली बोला यार ये कोई तो भी संत महात्मा ने भी लिखा होगा तो ऐसा क्यों लिखा होगा तो फिर मेरे को धीरे धीरे पता चला कि भाई अगर आपको सचमुच आज के समय में जीना है तो आपको जो है मरना है तो मरने का मतलब यह है कि आप जिसको अभी तक आप जी रहे हो तो उसमें जीना नहीं रहा उसमें जीना, जीना नहीं, नहीं रहा।, रहा तो इसमें कौन सी कमी है उसको हटानी पड़ेगी बिल्कुल तो ने देखा वो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या दृष्ट जिससे आप पछताते करने के बाद और सामने वाले को दुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है। आपके शब्दों से आपने शब्द बोल दिया सामने वाले को दुख हुआ वो आपसे चला गया दूर और आपको बाद में पछतावा हो रहा है exactly. एग्जैक्टली तो वो चीजें आपको जीने नहीं देती जी तो उन चीजों को मार दो वही, वही उनको ख़त्म कर दो वही फिर उसके बाद वही मरना है फिर उसके बाद तो आप जी लेंगे क्योंकि जब वो चीजें खत्म हो गई तो आपके पास रह क्या जाती है शांति प्रेम आनंद पवित्र तो वो एक्टिवेट हो जाएगी अब वो है अंदर और आपने एक्टिवेट दूसरी चीजों को कर दिया है तो गड़बड़ हो रहा है तो यहाँ इफ यू वॉन्ट टू लिव यू शुड मींस आप अपने बुराइयों को खत्म कर दे रावण कोई बाहर नहीं है आपके अंदर बैठा हुआ उसको फिनिश करो तो आपके अंदर जो जीने की कला है वो अपने आप ही एनलाइटमेंट हो जाएगा और एक चीज मैं भूल गया था <laughs> जो मैंने मतलब जी खत्म बिल्कुल वो खत्म कर लो सब कुछ ठीक लगता है है आजकल के जमाने में ज्यादा है यहाँ तो कुछ मतलब वो बातें सिखाई उन्होंने बा, प्रैक्टिकली उन्होंने बताया वो निगेटिव जब तक दूर ना हो जाए मैं कौन हूँ ये खत्म होना चाहिए मैं कौन। पता होना चाहिए मैं कौन ये मैं जो आजकल के जमाने में सिर्फ मैं मै खत्म होना चाहिए फिर सब ठीक हो जाएगा तो आइए यहां पर लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा संगीत आप सुन रहे हैं रेडियो सेवन पॉइंट सुनते रहो, रहो नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको अंब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 चूमता है सागर को ऊंचे ऊंचे पर्वत जब चूमता है अंबर को प्यासा प्यासा अंबर जब चूमता है सागर को प्यार से घसने को बाहों में बसने को दिल मेरा ललचाए, कोई तो आ जाए ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेम दिल की बुझा जाए नीले नीले अम पर चांद जब आए प्यार बरसाए हमको तरसाए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 चलाए सतरंगी बरसातों में जब तन मन जाए गा जाएम करता सावन ऊ के बाण चलाए सतरंगी बरसातों में जब तन मन भी जाए प्यार में नहाने को डूब ही जाने को दिल में राये खाब जगा जाए ऐसा कोई साथी हो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 यो रहो, रहो। नमस्कार के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और मैंने कहा था कि आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान आए हुए हैं सभी शिक्षक हैं और उनसे बातें हो रही हैं तो अभी हमने डॉक्टर अली मोहम्मद जी से और निसार हुसैन से बात किया तो आइए एक और प्रोफेसर टीचर से आपकी बात कराते हैं प्रिंसिपल इमामिया पब्लिक स्कूल बिलाल मकबूल हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनसे हम लोग बातें करेंगे बिलाल मकबूल सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप थैंक यू सर बहुत अच्छे आप, आप भी ठीक हैं जी जी जी जी और मैं चाहूँगा कि आप छोड़ा सा अपने बारे में हमें ज़रूर बताइए सर आई एम बिलाल मकबूल वानी आई एम प्रिंसिपल इमामिया पब्लिक स्कूलाम बारहूला कश्मीर आई एम वर्किंग इन द स्कूल फ्राम द लास्ट ट्वेल्व ईयर्स अच्छा and uh, uh, as we are you are talking up with uh, our dr ali mohammed sir is the trustee G -G. of the school in sarama uh, i have always been inspired by the work of the trust uh, and the school in which i am working mm -hmm. and as an educator uh, it gives me great pleasure to work there it gives me happiness and uh, as a profession i can say that it's a great job mm. uh, i love it to do it i have always <laughs> been there Uh, for the benefit फॉर दिनिफिट ऑफ़ द स्टूडेंट्स एंड Good, गड बिल मकबूल सर मैं चाहूँगा कि यहाँ दो तीन दिन से आप इस conference का आनंद ले रहे हैं आप सुन रहे हैं सारे lectures. तो यहाँ आके आपको क्या नई चीज़ें सीखने को मिल रहा है आपको क्या लगता है कि यहाँ की जो आ, शिक्षा पद्धति है यहाँ का जो अध्यात्म है वो आपके लिए और आपके school के लिए कुछ काम आ सकता है मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो जिस विषय पर जहाँ पे बात हो रही थी जी ब्रह्मा, जी ब्रह्मा कुमारीज में ब्रहमा कुमारी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन uh, है एंड एज एन एजुकेशन मैं ये कहूँगा कि दे हैव इंस्पायर्ड अलॉट पीपल विद मेंटरशिप एंड आई कैन से प्योरली से सैट वी इन इस्लाम से कुरान दैट The humanity, the human being, is in disgrace. Mm -hmm. It is in loss. It is in great loss, uh, except for those who do good deeds, mm -hmm. who uh, uh, ask people to do good things, and who share their preserv preservation in the other uh, people. And I can say that from the last uh, many days, uh, while attending this uh, spiritual spirituality mm -hmm. uh, conference, spiritual education. and uh, for healthy and empowered bah i can say that there is a need for this spirituality and it is being preserved and muslims all over the world or we can say in kashmir in our schools there there is a lack of uh, this spirit in uh, in pure uh, students in uh, communities in teachers as well and uh, when while listening to the all those educators all those people who uh, give lectures on the spirituality I can say we have to go in uh, into our uh, inner self. In But Islam, it is called as fitra. Mm -hmm -hmm. uh, whatever fitra a person is having, uh, he uh, he should have. He can only achieve a good fitra unless mm -hmm. and until he can achieve super ritualism. तो आई कैन से ब्रह्मा कुमारी फित्रा इज इट राइट और इज इट रॉन्ग इफ इट इज राइट दैन वी शुड फॉलो दैट पाथ एंड इफ इट इज रॉन्ग वी शुड डिट आवर सेल्व फ्राम दैट रॉन्गनेस एंड डू गुड्स एंड हैव ट्रूथफुलनेस जी जी uh, मैं चाहूंगा सर अब जैसे कि स्परिचुअलिटी की बात करते हैं तो स्परिचुअलिटी माना सेल्फ को जानना है धर्म अपने अपनी जगह पे अलग अलग है लेकिन धर्म से ऊपर जो चीज़ है वो स्पिरिचुअलिटी है और उसको जब अत्य व्यक्ति समझ लेता है तो वो सारे धर्मों को समझ लेता है और वो अपने इनर सेल्फ पे काम करता है स्पिरिचुअलिटी <coughs> समझने के लिए समूह है समूह लेकिन समझने के बाद आप अकेले ही उस शिखर पर जाना होता है क्योंकि आपको खुद को पुरुषात करना है yes. <laughs> क्योंकि आपको अपने नेगेटिव को yeah. क्लीन करना तो हर व्यक्ति कितना किस लिप्त है वो खुद को बताए तो इसीलिए वो चीज़ें तो बड़ी यूनिक है उसको जैसे आपने कहा कि सभी को जरूरत है चाहे किसी भी धर्म में मजहब में हो हर व्यक्ति को ये जरूरत है और मुझे लगता है थोड़ा सा अगर समझ ले नॉलेज ले ले और प्रैक्टिस करे तो इसमें तो खुद को ही बनना है जरूरी <laughs> बात है <laughs> मैं कहूँगा की इस वक्त uh, Uh, from every side, we are being arrested by this <laughs> use of this technology. We cannot even think of without the use of these uh, new devices, new technology. And in this changing world, uh, we have to know ourselves, and it becomes very difficult for students, mm -hmm. educators mm -hmm. as well, that they are not able to know their inner self. वो खुद को नहीं पहचान पा रहे। And it is mm -hmm. mm -hmm. by this grace of uh, um, uh, by the grace of Almighty Allah, I can say that we have come here in the Brahma Kumaris, and we. We came to know that there is need, and uh, in the future, Insha'Allah, we will try to inoculate uh, in our, our students, school, in student, our uh, yeah. educators, in our teachers uh, as well that we should know ourselves. We should have a uh, complete faith, belief, and we should share this preservation with our uh, students, uh, with our uh, community teachers as well. And uh, I can say, I can say that unless and until. A person achieves knows his inner self. He cannot he cannot be a human being. Say good. And it is because of that uh, a Muslim is being said uh, uh, that surely uh, human being is in uh, loss. except for those who do good deeds <laughs> who do uh, who share truthfulness, truthfulness and who uh, um, share these uh, good uh, features uh, and inspire others and indeed brahmo kumaris uh, in brahmo we are being inspired and it's a great opportunity for us चलिए बिलाल सर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपने अनुभवों को साझा करने के लिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि हमें जो है आज के समय में सारी मानव जाति में कहीं ना कहीं ह्यूमन वैल्यूज़ की कमी होती जा रही है और हमारे जीवन में पशुता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं इस पशुता को ख़त्म करने के लिए आपको अध्यात्म से जुड़ना होगा और देखा जाए तो आज हमारे पास पशुता के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी हावी होती जा रही है लग रहा है कि हम लोग मशीन के बिना कुछ भी नहीं कर सकते आप मुझे लगता है कि एक मोबाइल छोटी सी है उसको बिना लिया बाहर जाते ही नहीं होंगे शायद अगर नहीं जा रहे हो तो ये आपको देखो धीरे धीरे आपको अधीन कर दिया ना एक छोटा सा मोबाइल आपको बोल रहा है घर से बाहर नहीं निकलो मुझे की नहीं। तो अब ये आपको सोचना पड़ेगा यार पिछले अगर पंद्रह बीस साल पचास साल पहले अगर मैं चला जाता हूँ वहाँ मेरे कौन से दादा परदादा इस चीज़ के चक्कर में पड़े थे वो तो ऐसे ही चले जाते थे हाँ और फिर भी उनका कोई नुकसान नहीं नुकसान होता जाता वो तो और भी बहुत सारी चीजें करती कर और मेरे पास ये चीज होते हुए भी मैं अपना मेन काम भी भूल जा रहा हूँ <laughs> <laughs> तो है। है मशीन भी हमारे ऊपर हॉबी हो रही है, रही है। तो हम दोनों तरफ से जो है अपनी आत्मा को मारने पर तुले हैं तो हमें अपनी आत्मा को जीवित रखना है उस अध्यात्म चेतना को जगा के रखना है तो ये समय खुद आपसे कह रहा है नहीं तो फिर चीज़ें जो है ऐसा कहते हैं कि विनाश तो होना ही है अगर आप नहीं सुधरेंगे तो विनाश होकर सारी चीज़ें क्लीन हो जाती हैं तो जब कोई चीज़ अगर आपके शरीर में भी फोड़ा होता है तो जब हो गया तभी डॉक्टर के पास जाएंगे तो पट्टी वट्टी लगा के ठीक हो जाएगा अगर आप सोचेंगे नहीं ठीक होगा नहीं ठीक होगा ठीक होगा और वही चीज़ें खा रहे हो जो नहीं खाना जिससे फोड़ा बढ़ रहा है तो एक दिन ऐसा होगा कि भाई आज कहते हैं कि भाई ऐसे ऐसी चीज़ें हो जाती जहाँ पर फिर टाँगें काटनी पड़ती हैं डॉक्टर को क्योंकि पहले नहीं आया मतलब ये है कि भाई अब हमें जो है बहुत जैसे बिलाल सर ने कहा ये नीड है उन्होंने ये समझा तो वो भी आ रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप सभी के साथ शेयरिंग करेंगे तो आप भी ज़रूर इन चीज़ों को समझे ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ या बिलाल सर बोल रहे हैं या मोहम्मद सर बोल रहे हैं या निसार सर बोल रहे हैं आप खुद भी सोचिए आपको भी वही दर्शन होगा क्योंकि हम भी आप ही की तरह हैं तो आपसे निकल के हमने इस चीज़ को समझा तो हमारा आत्मदर्शन हुआ तो हमें पता चला कि कहीं कही ना कहीं हमारी एक कमी जो है इससे दूर हो सकती है और हम इंसान फिर से देव समान बन सकते हैं तो मैं चाहूँगा कि अगर हम इस छोटे से चीज़ को समझ के अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं तो उन चीज़ों को ज़रूर समझना है अपने जीवन में अध्यात्म को अपनाना है ऐसे शुभ आशा के साथ फिर एक बार डॉक्टर अली महम्मसर और नासिर हुसैन सर और बिलाल इकबाल सर को बहुत बहुत साधुवाद हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़कर अपने अनुभवों को साझा करने के लिए ढेर सारी खुशियां सलाम नमस्ते जय हिंद जय भारत ओम शांति आप सुनाए हैं सुनते रहो रहो ते का जादू दिल को सुकून देता है तेरे बिना जीवन सा लगता है तेरी हंसी सुना सानक मेटा देती है तेरी आंखों की चमक जैसे सितारे किया तेरी बातों की मिठास जैसे शहद की बात तेरे साथ बिठाए पल सपनों की कहानी तेरे बिना ये तो दुनिया अधूरी सी कहानी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 सुकून देता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 Ek tera dina kamot.